राष्ट्री शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्री शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान दर प्रस्तु थे ज्यान और मनोरंजन से भरपूर रेडियू पत्रिका बाल प्रभाः इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वार्थी दानव समय विद्यालय से लौटते हुए सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे दानव का बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था उसमें नरम नरम घास का गलीचा बिछा हुआ था जहां-तहां क्यारियों में रंग-बिरंगे फूल खिले थे बगीचे में आरू के कई पेड़ थे जिनमें गर्मियों में गुलाबी और सफेद फूल खिलते थे कुछ ही दिनों में आरू के वे पेड़ फलों से लद जाते थे इन पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में गाते और कई बार अपनी खेल को भूलकर बच्चे भी उनके संगीत में खो जाते बाद दानव अपने मित्र के यहां गया हुआ था वहां कुछ समय बिताने के बाद वो घर लौटा जैसे ही वो अपने बगीचे में घुसा उसे बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए वह ऊंची आवाज में चिल्लाया तुम यहां क्या कर रहे हो बच्चों ने उसकी भयानक आवाज सुनी तु भाग खड़े हुए ये बगीजा मेरा है कोई और इसमें नहीं घुश सकता मैं स्वयम इसमें रहूंगा और स्वयम ही इसके भल खाऊंगा दानव ने चिल्ला कर कहा उसने बगीजे के आसपास एक उची चार दिवारी बनवाई तु अच्छी चार दिवारी बनवाई और बाहर एक तख्ती लटका दी उस तख्ती पर लिखा था अंदर आना मना है बेचारी बच्चों के खेलने का स्थान छिन गया अब वे धूल भरे सड़क पर खेलते कहा बगीचे की नरम नरम खास का गलीचा और पेड़ों के ठंडे चाया और कहा धूल भरी गरम सडक वे सूचते बगीचे में खेल कर हम सब कितने प्रसन थे संत रितUAL पेड़ में नई कोंपलें निकली पक्षी चहचहाने लगे चारों ओर रंग-बिरंगे फूल खिले थे सुगंधित हवा बहने लगी परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे के पेड़ ठूंठ से खड़े रहे ना उन में नई कोपले निकली और ना बगीचे में कोई फूल ही खिला नरम नरम हरी घास भी सोख कर पीले पड़ गई कोई पक्षी उस बगीचे में नहीं जहका ठंडी और सूखी हावाई चलती रही दानव मन ही मन सोचता रहा कब यह सर्दी समाप्त होगी और कब वसंत आएगा परंतु दानव के बगीचे में वसंत को न आना था न आया एक दिन दानव अपने घर में लेटा हुआ था चानक उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया वह तुरंत उठ बैठा एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा जह रही थी दयानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी इसलिए इस चिड़िया का चहचहाना जह उसे स्वर के एक संगीत जैसा लगा गया वसंत वह अपने डेस्क से कूदा और बाहर बगीचे में देखने लगा डायनासोर ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृश्य देखा बगीचे की चार दिवारे में एक सुराख हो गया था उसमें से बच्चे बगीचे में खुस आए थे पेडों के आस पास बच्चे प्रसन्निता से नाच रहे थे और पेडों की शाखाएं जोम जोम कर उनका स्वागत कर रही थी पेडों में नई कोपले निकल आई � और कलियों से फूल जहाकने लगे थे चार ओर रंग बिरंग के फूल अपना सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे बच्चों की खिल खिलाहट और पक्षियों के चह जहाने से बगीची में एक मनुरम द्रिश्य उपस्थित हो गया था बगीची का एक कोना आर पी पी सुना था वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था वो इतना छोटा था कि डालियों को छू भी नहीं सकता था वो पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था पेड़ बार-बार अपनी टहनियों को झुकाता कि बालक उसे छू सके और उस पर भी बहार आ जाए पर बालक के हाथ डालियों तक न पहुंच पाते दायनव ने जैसे ही ये द्रिश्य देखा उसका हुए पिगल गया उसने सोचा मैं कितना स्वार्थी हूँ मैंने इन बच्चों को अपने बगीचे में घुसने से मना कर दिया था इसी लिए मेरे यहां वसंत नहीं आया मैं ये दिवार तोड़ दूगा और बच्चों को अपने बगीचे में खेलने दूगा दानिव थीरे से आया और पोड़ के नेचे रोते हुए उस बच्चे के पास जा पहु कि चीनी दानव को आते देख सभी बच्चे भाग खड़े हुए छोटा बच्चा सहम गया दानव ने उसे पुचकार कर गोद में उठा लिया उसे प्यार किया और पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया पेड की शाखाएं प्रसन्मदा से जूम उठी और तुरंद उन्मे कलिया चटकने लगी। पक्षी उस पेड पर बाठ का गाने लगे। छोटे बच्चे में अपने दोनों बाहें दानेव के गले में डाली और सिल्ले पठ गया। मानो वो उसका धन्नवाद कर रहा हो। बगीचे की टूटी हुई दीवार से कई बच्चे झांक रहे थे उन्होंने जब दानव को बच्चे से प्यार करते हुए देखा तो बगीचे के भीतर आ गए और उसके आसपास कूदने लगे उन्हीं के साथ मुस्कुराता हुआ वसंत भी बगीचे में आ गया दानिश ने कुदाल उठाई और चार दीवारी तोड़ने लगा दोपहर को वहां से गुजरते हुए लोगों ने देखा कि दानिश के बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं बगीचा पहले की तरह ही बहुत सुंदर हो गया है तब से आश्चर्यजनक दांत उन्होंने यह देखी कि दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा है बच्चों की हंसी और कहीं-कहीं से सारा बगीचा गूंज रहा है उनमें सबसे ऊंची हंसी की आवाज दानव की है <laughs> स्वार्थी दानव अभी आप सुन रहे थी ये कारिक्रम विशे संपादक, सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे आलेक, ओस्कर वायल्ड की कहानी सेल्फिज जायन्ट का हिंदी रुपांतर कारिकरम निर्देशन, प्रभु दयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन